संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व व्यास जी का सुखदेव के पूछने पर उन्हें काल का स्वरूप तथा सृष्टि की उत्पत्ति बतलाना युधिष्टि ने पूछा पितामह अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है उनका लय कहाँ होता है परमार्श की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए काल का क्या स्वरूप है और भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है विष्णु ने कहा युधिठिर इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को जो उपदेश दिया था वही प्रसंग तुम्हें सुना रहा हूँ एक दिन सुखदेव ने वेद व्यास जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा पिताजी पापियों तो को उत्पन्न करने वाला कौन है काल के ज्ञान से क्या परिणाम निकलता है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए ने कहा बेटा सृष्टि के प्रारंभ में अनंत, अजन्मा दिव्य अजर अमर अविनाशी अविकारी अतर्क और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था वह काल स्वरूप है काल के काल काष्ठ काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसी के अवयव हैं महर्षि ने पंद्रह निमेष की एक काष्ठा तीस काष्ठा की एक कला तीस कला और तीन काष्ठा का एक मुहूर्त तथा तीस मुहूर्त का एक रात दिन माना है इस दिन रात का एक मास और बारह मास का एक वर्ष होता है एक वर्ष में दो अयन होते हैं जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं मनुष्य लोग के दिन रात का विभाग शूल्य करते हैं रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए मनुष्यों के एक मास से पितरों का एक दिन रात होता है शुक्ल पक्ष उनका दिन है और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन रात के बराबर है उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि मनुष्यों के जो रात दिन बताए गए हैं उन्हें के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बतलाता हूँ साथ ही चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ देवताओं के चार हजार वर्षों का एक सतयुग होता है इसमें चार सौ दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का संत्यांश भी होता है इस प्रकार सतयुग की पूरी आयु अड़तालीस सौ दिव्य वर्षों की है। है, युगों में एक एक चौथाई घटती जाती है। अर्थात संध्या और संध्यांतों सहित हैपर चौबीस सौ वर्षों का और कलयुग बारह सौ वर्षों का होता है यह चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले लोगों को धारण करते हैं यह युगात्मक काल ब्रह्मवेत्ताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है सत्युग में धर्म और सत्य के चारों चरण मौजूद रहते हैं उस समय धर्म और सत्य का पूरा पूरा पालन होता है कोई भी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होता अन्य युगों में क्रमशः धर्म का एक एक चरण नष्ट हो जाता है और चोरी असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है सत्युग के मनुष्य निरोग और पूर्ण काम होते हैं उनकी आयु 400 वर्षों की होती है त्रेता में उनकी आयु एक चौथाई घटकर 300 वर्षों की रह जाती है इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्षों की पूरी आयु होती है त्रेता त्रेताद्युगों में वेदों का स्वाध्याय कम होने लगता है मनुष्यों की आयु घटती जाती है कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुँचने लगती है और वेदाध्यन के फल में भी न्यूनता आ जाती है युगों के हास के अनुसार सत्युग तेता द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं सत्युग में तपस्या को सबसे बड़ा धर्म माना गया है तेता में ज्ञान को उत्तम बताया गया है द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है इस प्रकार देवताओं के बारह हजार वर्षों का एक चतुर्युग होता है एक चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है इतने ही योगों की उनकी एक रात्रि भी होती है भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है तो सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर भी जाग उठते हैं इस प्रकार एक हजार चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलाई गई है उसको जो लोग ठीक ठीक समझे हुए हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुई ब्रह्मा जी पहले महत्व तत्व को उत्पन्न करते हैं फिर उससे है। बेटा तेजो में ब्रह्म ही सबका बीज है उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है उस एक ही भूत से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है ऊपर बता आए हैं कि ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में जागकर सृष्टि रचना आरंभ करते हैं सबसे पहले माया से महत्वत्व प्रकट होता है उसे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार के आकार धारण करता है उसे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तो उससे अत्यंत पवित्र और बलवान वायु त्व का आविर्भाव होता है उसका गुण स्पर्श माना गया है वायु के विकृत होने पर उससे ज्योतिर्मय अग्नि तत्व प्रकट होता है उसका गुण है रूप फिर तेज में विकार आने पर उससे रस में जल तत्व की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी तथा उसके गुण गंध का प्रादुर्भाव होता है पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतों के भी गुण धारण करते हैं पंच महाभूत दस इंद्रिया और मन इन सोलह तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है इन सब का आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहते हैं। शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीव के भोगावशिष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं समस्त प्रजा के आदि कर्ता होने के कारण ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं वे ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं देवता ऋषि पितर मनुष्य नाना प्रकार के लोग नदी समुद्र दिशा पर्वत वनस्पति किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग तथा सर्पों को भी वे ही उत्पन्न करते हैं नित्य और अनित्य पदार्थों की सृष्टि भी उन्होंने ही की है शिष्य के प्रारंभ में जिन प्राणियों के द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं दूसरी बार जन्म लेने पर भी वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं एक जन्म में मनुष्य हिंसा अहिंसा कोमलता कठोरता धर्म अधर्म और सच छूठ आदि जिन गुणों को अपनाता है दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है शतुगुण में ऐसे समदर्शी पुरुष तब को ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन बतलाते हैं तब का मूल है सम और दम पुरुष अपने मन में जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है उन सबको वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की प्राप्ति भी तप से ही होती है तपोबल से ही मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तप के ही प्रभाव से महर्षियों ने पूर्व जन्म में पढ़े हुए वेदों का स्मरण किया तप से प्रसन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत रहित वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियों में फैलाया अपने रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को जन्म दिया उनके नाम नाना प्रकार के भेद तप धार्मिक कर्म यज्ञ की तथा मोक्ष के साधनों को वेदों के अनुसार ही प्रकाशित किया ऋषियों के नाम देवताओं की उत्पत्ति प्राणियों के अनेकों रूप और उनके कर्म आदि का विधान भी वेद वाक्यों के अनुसार ही हुआ है ब्रह्म को दो स्वरूप हैं, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है जिसे शब्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह सुगमता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है सतयुग के लोग ऋग्वेद यजुर्वेद और साम में बतलाए हुए सकाम यज्ञों को आत्मा से पृथक देख ध्यान योग रूप तप का अनुष्ठान करते थे उसके बाद त्रेता में जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए द्वापर युग में आयु की न्यूनता के कारण लोगों में उपर्युक्त बातों की कमी होने लगी कलयुग आने पर तो वेदों का कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता उस समय अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं बेटा इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सृष्टि काल कर्म वेद और कर्मफल आदि के विषय में कुछ बातें बताई हैं।